नमस्कार मैं अर्चना चाउजी आप सभी का स्वागत करती हूं आज मैं आपको सुना रही हूं पूजा अनिल जी की लिखी कहानी शीर्षक है सब देखती है दीपू बेटा आज मैं तुम्हारे स्कूल आऊंगी और खुद तुम्हारा लंच बॉक्स ले आऊंगी तुम्हें तैयार कर देती हूं आ जाओ बेटा सच माँ हा बेटा एकदम सच आज अपने लाडले बेटे को खुद अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी मां बहुत प्यार से दीपू की शर्ट के बटन बंद करते हुए बोली मतलब तुमने देख लिया मां क्या देख लिया बेटा माँ तुमने कहा था ना कि तुम्हें सब दिखता है हां मेरी प्यारे बेटे मुझे तो सब दिखता है क्या देख लेने के बारे में पूछ रहे हो माँ एक दिन मैं पार्क में खेलते हुए गिर गया था, और रोते हुए हुए घर आकर तुम्हें चोट चोट दिखाई थी। तब तुमने मुझे पर दवा लगाते खूब प्यार से कहा था कि पार्क में पत्थर रहते हैं उनसे जरा बचकर भागा दौड़ा करो तब मैं खूब हैरान हुआ था कि तुम्हे कैसे पता चला की मैं पत्थर से टकरा गिर गया जबकि मैंने तो कुछ भी नहीं कहा था तब तुमने कहा था कि मैं मां हूं तुम्हारी मां मुझे सब दिखता है याद है तुम्हें माँ हां जी अच्छी तरह याद है मुझे तुम्हें लगी चोट कैसे भूल सकती हूँ बेटा और एक दिन जब मैंने अपनी अलमारी के सब कपड़े गिरा दिए थे और तुमसे आकर झूठ कहा था कि मुझे नहीं मालूम कि कैसे गिर गए कपड़े तब तुमने गुस्से में कहा था कि अपनी माँ से झूठ नहीं कहते क्योंकि को सब दिखता है। मुझे है मुझे मालूम कि तुम अलमारी के ऊपर वाले हिस्से में रखे नए कलर पेंसिल बॉक्स को उठाना चाहते थे और कपड़ों के ऊपर चढ़ने की कोशिश में सब कपड़े गिरा दिए और तब एकदम मासूम होकर पूछा था मैंने की तुमने सब देख लिया माँ भी याद है तुम्हें माँ बिल्कुल बेटा यह भी याद है मुझे तुम्हारी मस्तिया और नादानिया सब कुछ याद रहता है माँ को माँ ने मुस्कुराकर दीपू की यूनिफॉर्म ठीक करते हुए कहा मुझे मालूम था माँ कि तुम वह सब देख लोगी जो मेरे साथ हो रहा है कि स्कूल में दो मोटे लड़के मेरा लंच बॉक्स चोरी से खा जाते हैं मुझे भूखा रहना पड़ता है और दोनों लड़के मुझे डराते हैं कि किसी से कुछ बताया तो मुझे खूब पिटेंगे और जान जाओगी अब तुमने देख लिया मां इसीलिए आज तुम खुद लंच बॉक्स लेकर आ रही हो है ना माँ पर यह सब देखने के लिए इतने दिन क्यों लगे तुम्हें मां back India